प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला साधकचर्या जिज्ञासा मैं एक वृद्ध हूँ अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ ऐसे में मुझे तपस्या किस प्रकार करनी चाहिए समाधान सर्वप्रथम तो जो परिस्थिति सामने आवे उसे परमात्मा का उपहार समझकर हाय हाय किए बिना सहन करो मन और इंद्रिय का निग्रह तो चाहे जवान हो चाहे वृद्ध करना ही पड़ेगा शरीर वृद्ध होता है इंद्रिया और मन वृद्ध नहीं होते इसलिए उन पर विश्वास किए बिना ध्यान रखना पड़ेगा इसके साथ साथ जितना सहन हो सके उतना तीर्थ स्नान करें रोजाना संभव न हो तो अमावस्या पूर्णिमा इत्यादि पर्वों पर करें आलस्य को किसी प्रकार से आश्रय न दे किसी की निंदा स्तुति से प्रयास करके बचे ये परमार्थ मार्ग में बहुत बड़े बाधक है चौबीस घंटे में कितना समय व्यर्थ जा रहा है इसका गणित लगाकर उस समय को संकुचित करें अधिक से अधिक समय जब भजन और सत्संग में लगाएं। आप साधक हैं आपका लक्ष्य परमार्थ है तो दुनिया भर की बातें करने की क्या ज़रूरत है जितना आवश्यक हो हमारे परमार्थ मार्ग में सहायक बनता हो उतना ही बोलें इस प्रकार अन्य भी बहुत सी सावधानियां हैं जिनका पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए तब आप बहुत बड़ी तपस्या कर लेंगे जिज्ञासा उद्धरे दत्माना आत्मानम यहाँ पर किस आत्मा के द्वारा किस आत्मा का उद्धार करने को कहा है समाधान शास्त्र में आत्मा शब्द जहाँ भी आए समझ लेना चाहिए कि मेरी कथा चल रही है समस्या यही हो जाती है कि हम लोग अपने से बाहर चले जाते हैं आत्मा का उद्धार करो इससे समझना चाहिए कि गीता कह रही है अपना उद्धार करो इसका मतलब आप कहीं फंसे हुए हैं नहीं तो निकालने की बात गीता क्यों कहती अब यह जानना पड़ेगा कहाँ फंसे हैं इसका समाधान है आपका जो मैं है वह चेतन है उसको आपने जड़ में फंसा दिया मैं कहने पर शरीर ही आता है जबकि मैं का अर्थ शरीर हो ही नहीं सकता यह शरीर तो व्यवहार के लिए साधन है आपने साधक को ही मैं मान लिया इस प्रकार मानना ही अनेक दुखों का कारण बन गया अब आप फंस गए यहाँ से निकले कैसे तो कहा फे आप स्वयं हैं तो निकलना भी आपको ही पड़ेगा जो वस्तु अविचार से उपस्थित हुई हो उसके निवारण का उपाय विचार ही से हो सकता है इसलिए निष्काम कर्मयोग और उपासना से सुसंस्कृत हुई बुद्धि के द्वारा जब आप विचार करेंगे तब आपका मैं इस कार्य संघात से निकल कर, शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा तब आप आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार कर लेंगे जिज्ञासा साधक के लिए देह श्रृंगार पौश, अधिक पौष्टिक भोजन आदि का निषेष क्यों किया जाता है समाधान भाष्यकार भगवान ने विवेक चूड़ामणी में कहा है शरीर पोषणार्थी सन यह आत्मानंदीक्षति ग्राहम दारू ध्या नज़िम तर तुम शही जो दिन रात शरीर के पोषण में लगा हुआ है कहीं बीमार न हो जाए कहीं मर न जाए इसी चिंता में लगा रहता है और आत्मदर्शन भी करना चाहता है उसकी दशा को भाष्यकार भगवान एक दृष्टांत से समझाते हैं एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था नदी के किनारे पर एक ग्राह मगर पड़ा था उसने समझा यह कोई लकड़ी है इससे मैं नदी पार कर जाऊँगा और वह उस पर बैठ गया क्या वह कभी नदी पार कर पाएगा इसी प्रकार इस संसार रूपी नदी को पार करने में मुख्य बाधक देहाध्यास ही है शरीर का अधिक पोषण तथा उसका श्रृंगार देहाध्यास को बढ़ाते ही है इसलिए इन सब का साधक के लिए निषेध किया गया है